114वा अध्याय स्नान तथा संक्षेप में संज्ञा तर्पण विधि ब्रह्मा जी ने कहा हे hey व्यास जी अब मैं स्नान की विधि कहता हूं क्योंकि सभी क्रियाएं स्नान मूलक हैं अर्थात स्नान के बिना कोई भी क्रिया सफल नहीं हो सकती स्नानार्थी व्यक्ति स्नान के पूर्व मिट्टी गोमय तिल कुश स्वगहन्दित पुष्प ये सभी द्रव्य एकत्रित कर लें। उसके बाद गंद आदि उस्नानों प्रयोगी पदार्थों को जल के शमी पर स्वच्छ स्थान भूमि पर रखना चाहिए। तदनंतर विद्वान व्यक्ति एकत्र एकत्र किए गए मिट्टी और गोमय को तीन भागों में विभक्त करके मिट्टी और जल के द्वारा दोनों पैर तथा दोनों हाथ का प्रक बाएं कंधे पर यज्ञोपवीत रख कर सखा पूर्वक मौन होकर आचमन करें और ओम उरुम हिम राजा इत्यादि मंत्रों से दक्षिण भाग में जल को स्थापित करें फिर ओम एनते शतम इत्यादि मंत्रों का पाठ करके उस जल का आभिमनपन करें ओम समित्रयन आपह अंजलि में जल लेकर पहले मार्जन करें फिर शेष जल को बाहर फेंकें तदनंतर दोनों चरण जंघा और कटे प्रदेश में तीन तीन बार मिट्टी लगाएं, उसके उपशाद दोनों हाथ धोकर दो आचमन करें, जल को नमस्कार करें, उसके बाद ओम इदम विष्णु मंत्र का पाठ करते हुए ओम भूष्वाह, ओम भवस्वाह, ओम स्वस्वाह इत्यादि महाब्याहर्ति मंत्र से आचमन करें और इदम विष्णु विचक्रमे मिट्टी द्वारा अंगों का मार्जन करें, फिर सूर्य विहीन होकर ओम आपो आसमान इत्यादि मंत्रों से जल में डूबी डूब लगाऊं। लगाओं, तदनंतर शरीर को मल मल कर स्वच्छ करें और धीरे-धीरे डूब लगाते हुए इष्णन करें। इसके बाद ओम मानस तोकेतने मान आयुक्मानों गोकोह अस्वयकुरीरिकाह मानो वीरा वधेरह वधीर्हविकवंतः शतमिदबा हवामहे इत्यादि मंत्र का तीन बार पाठ करके गोमई के द्वारा अंग का लेपन करें फिर ओम इदम मे वरुणाय मंत्र के द्वारा यथाक्रम अपने मस्तक आदि का अभिषेक करके पूर्वोक्त मंत्र से विदवत अभिषेक करके जल में डुबकी लगाए पवित्र मंत्रों के द्वारा वारुण मंत्रों से यथाशक्ति जलाभिषेक करें, ओमकार और व्याहर्ति समन्वित गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए श्नान के आदि और अंत में जलाभिषेक करें। जल के मध्य में रहकर ही मार्जन करने का विधान है। जल में डूबकर अगमर्षन मंत्र को तीन बार पढ़ना चाहिए। इसके बाद तद्रूपाद मंत्रों का तीन बार पाठ करें, � स्मृतियों में निर्दिष्ट अश्नानांग मंत्रों का समाहित चित्त से पाठ करें अथवा महाव्याहृति और प्रणव से युक्त गायत्री का जप करें या प्रणव की आस्मृति करें अथवा अव्यय विष्णु का स्मरण करें जल ही विष्णु का आयतन है विष्णु ही जल के अधिपति कहे गए हैं जल में विष्णु का स्मरण करें तद यह वेष्णवी गायत्री विष्णु के सर्वांग स्मरण में निमित्त हैं। यदा महाप प्रवहति इत्यादि पवित्र मंत्रों से अपने मल का निवारण करते हुए मार्जन करें और अपने को निर्मल शरीर वाला बना लें फिर कौम तदष्णोह परमम पदम इत्यादि मंत्रों का पाठ करें यथा विधि क्रिया को संपन्न कर धोए हुए अखंडित पवित्र सन्ध्या एवं अर्पण करना चाहे स्नान और भोजन के आरंभ में आचमन कर पुनः मंत्रों के द्वारा अंत में आचमन करना चाहे आचमन के बाद तीन बार मंत्रों का पाठ करके जल द्वारा मूर्धा अभिषेक तथा अग्रमर्षण करना चाहे पुनः आचमन और मार्जन तथा तीन बार आचमन कर धीरे-धीरे प्राणायाम करें उसके बाद अंजलि में जल एवं पुष्प धारण करके सूर्य अर्घ्य दें और और दबाव होकर समाहित चित्त होकर भगवान सूर्य का कांक्षण करते हुए ओम उदुत्यं जातवेदः ओम तच्चित्रं देवानामदगादने कंचत्रं मित्रस्य वरुणस्य आग्नेः आप्राद्यावा पृथ्वी अंतर इत्यादि मंत्रों का उच्चारण करें सूर्य करें इस प्रकार सूर्य करके यथाशक्ति गायत्री मंत्र का अनवाक पुरुषुक्तय शिव संकल्पमस्तु सूर्यमंडल ब्राह्मण इत्यादि मंत्रों के द्वारा सभी देवताओं के प्रसन्नता के लिए यथा शक्ति जप करें अथवा जप के सांगो पांग पूर्णता के लिए विदिवेत अध्यात्म विद्या कार्य करे तदनंतर शव्य होकर तीन बार आचमन करें श्री मेधा धृते पुष्टे तुष्टे उमा अरुंधते सची मात्र जया विजया शावित्री शांति स्वाहा स्वधा भृते श्रेष्ठ आदिति ऋषि पत्निया ऋषिकन्या और अन्य काम्य देवताओं का अर्पण करके उसके बाद समाहित चित्त होकर मंगल कामना से सर्व मंगल देवी को तृप्त करें और आब्रह्मस्तम पर्यन्तं जगतं तृप्तत्वति इति मंत्र से तीन संपन्नता की कामना करें तर्पण विधि का वर्णन करते हुए कहते हैं ब्रह्माजी की व्यास जी उसके बाद तर्पण विधि का वर्णन कर रहा हूं इस विधि के अनुसार तर्पण करने से देव और पितृ गण संतुष्ट होते हैं सर्वप्रथम ओम मोदा तृपतां इत्यादि मंत्रों से एक-एक अंजली प्रदान करें उसके बाद ओम मोदा तृपेंतां Dharmakas trpantam, bhikhanas trpantam, bhikhankartas trpantam, om chandanas trpantam, om vedas trpantam, om okhayaas trpantam, om sanakas trpantam, om itaracharyaas trpantam, om samvattrasaavyas trpantam, om devas trpantam, om apsaras trpantam, om devam dakas om sagaras trpantam, om nagaas trpantam, om pravatas trpantam, om Sarin Manoosia Yakchajs Trepetam Om Rakkhan trepantam, Trepetam Om Pisaajas Trepetam Om Suvarana trepantam, Om Buhutani Trepetam Om Buhutukra Masjata trepantam, Trepetam Om Dakksa Trepetam Om Prachetas Trepetam Om Marijchis Trepetam Om Aapkris Trepetam Om Angira S Om Pulaashta Trepetam Om Pulahas Trepetam Om Krathus Trepetam Om naradas, des Om ब्रघवस्त्रपताओं ओम ओम कश्यपस्त्रपताओं ओम ओम वशिष्ठस्त्रपताओं ओम स्वायंभवस्त्रपताओं ओम स्वारोचितस्त्रपताओं ओम तामस्त्रपताओं ओम ओम चाक्षुस्त्रपताओं ओम महातेजस्त्रपताओं ओम वैवस्वतस्त्रपताओं ओम ध्रवस्त्रपताओं ओम ध्रवस्त्रपताओं ओम अनिलस्त्रपताओं ओम प्रभास्त्रपताओं इसके बाद निवेति होकर अर्थात यज्ञोपवेद को माला के रूप में धारण करें Om Sanakas trepetam Om Sanan, Sananthanas trepetam Om Sanatanas trepetam Om kapelas Om Asuris trepetam Om Burus Om Panjaseka trepetam Om Ka trepetam Om Analas trepetam Om Somas trepetam Om Yamas trepetam Om Aryama trepetam Naa vieti huukar arthaat dhahni kande pariikopavit dhaharna karke adhollik mantroon ka tretakn karin. Om Agnes Pataah Pitrashtripintaam, Om Soma pitras Pitrashtripintaam, Om Barishtah Pitrashtripintaam, Om Yamaayinama, Om Dharamraajainama, Om Radyabinama, Om Om Vibashotainama, Om Kaalainama, Om Saravhutakchayainama, Om Odumbarainama, Om Dadhmanayainama, Om Om Nilainama, Om Paramiishnainama, Om Brakudarainama, Om Chitraainama, Om Chitpraguptainama, Om Chitpraguptainama, हाम ब्रह्मादिस्तृपयन्तं जगतत्र्यतव हाम पितृभ्यः महापित्रेभ्यः स्वदा ओम प्रपितामहैभ्यः स्वदा नमः मातृभ्यः ओम पितामहैभ्यः स्वदा ओम प्रपितामहैभ्यः स्वदा ओम मातामहैभ्यः स्वदा नमः ओम प्रमातामहैभ्यः स्वदा नमः हाम वृद्ध प्रमातामहैभ्यः स्वदा नमः उसके बाद मंत्रों के द्वारा पुनः जलंजलि दी Yom Pitribya, Swadhai Bihans, Swadhana Mahan, Pitama Hibya, Swadhai Bihans, Swadhana Mahan, Prabitama Hib Bihan, Swadhai Bihans, Swadhana Mahan, Prabitama Om Matama Hibans, Vadha Mahan, Pramata Mahibans, Vadhana Maha, Om Pramata ए कुले जाता अपुत्रणा गोचनो मृता ते त्र्यप्यंतमया दत्तं वस्त्र निस्पीडनौदकम् इस मंत्र का पाठ कर वस्त्र निस्पीडित करने से अपने कुल में उत्पन्न पुत्रविहीन जनों के लिए तर्पण हो जाता है